स्पेशल टास्क टीम ने जब ये केस अपने हाथ में लिया था तभी से उनका फोकस केस के और विक्टिम यानी जो और भी डेड बॉडी छुपाई गई थी उन्हें खोजना था लेकिन स्पेशल टास्क टीम ने इन लोगों को खोजने के लिए बहुत सही तरकीब इस्तेमाल की थी ये लोग बैंक लॉकर रूम के सभी लॉकर को नहीं खोल रहे थे बल्कि जो संदिग्ध लॉकर थे उन्हें ही ओपन कर रहे थे दरअसल अब तक जितनी भी डेड बॉडी मिली थी वो एक खास तरह के लॉकर में रखी हुई थी पहली बात तो ये थी कि सभी लॉकर 10 साल के लिए बुक किए गए थे यानी कि लॉकर को अगले 10 साल के लिए रजिस्टर करके इसके लिए एडवांस में पैसे भी दे दिए गए थे और दूसरी बात ये सभी लॉकर बैंक के सबसे बड़े लॉकर थे इसलिए स्पेशल टास्क टीम ने सिर्फ ऐसे ही लॉकर पर निशाना बनाया और इन्ही लॉकर को खोल चेक किया था वैसे साधारणतः जो बैंक के लॉकर होते हैं वो एक या दो साल के लिए पेड किए जाते हैं और जो भी व्यक्ति खुद के लिए लॉकर अलॉट करवाता है वो समय समय पर आकर अपना लॉकर चेक भी करता रहता है लेकिन जिन लॉकर में डेड बॉडी मिली है दोबारा कभी खोलकर देखा भी नहीं गया था इसी आधार पर स्पेशल टास्क टीम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही बोरीवली ब्रांच के लॉकर रूम से एक और डेड बॉडी बरामद किया था इस डेडबॉडी की पहचान भी स्पेशल टास्क टीम ने कर लिया था इसका नाम शंकर था उम्र तकरीबन अड़तीस वर्ष थी और ये एक ट्रक ड्राइवर था दो साल पहले इसके गायब होने की भी रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी ये ट्रक में सामान लादकर कहीं के लिए जा रहा था और रास्ते में ही गायब हो गया था इसकी ट्रक तो पुलिस ने बरामद कर ली थी लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका था बाद में पुलिस ने इसे मृत घोषित कर दिया था अब जब इसकी लॉकर रूम में डेड बॉडी बरामद हुई तब फोरेंसिक टीम ने अपनी जाँच शुरू की फॉरेंसिक टीम की जांच में ये बात सामने आई कि शंकर की भी मौत ठीक उसी तरह से हुई हुई है जैसे कि इस मर्डर केस के अन्य विक्टिम की हुई थी। पहले तो शंकर को भूख से तड़पा कर मारा गया और फिर उसकी डेड बॉडी को वैक्यूम सील्ड प्लास्टिक में पैक करके लॉकर में रख दिया गया जिस तरह से यह अपराधी मर्डर कर रहा था और जिस टाइम को यह फॉलो कर रहा था उसे देखकर पुलिस को शक था कि अगर इस का पकड़ा नहीं गया तो ये इस साल भी किसी का मर्डर करने की तैयारी कर रहा होगा अब जून महीना पार होने वाला है अब अगर ये लोग जल्द से जल्द का नहीं पकड़ लेते हैं तो मुमकिन है की वो एक और नया विक्टिम पैदा कर देगा हम लोग इतने दिन से इस केस को देख रहे है लेकिन अभी तक हमें इस केस के विक्टिम में कोई सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिली है अगर सुनीता मेहता और उसके पति को छोड़ दे तो किसी भी विक्टिम का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है कातिल ने सभी लोगों को उनका मर्डर किया है इसलिए कातिल तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो हाल फिलहाल में गायब हुए और फिर उन सभी को खोजने का काम शुरू करना होगा दूसरा हमें यह करना है की बैंक के सीसी टीवी फुटेज को भी खंगालना होगा वहां से भी कातिल के बारे में पता लग सकता है नैना ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ देखते हुए कहा मैडम वैसे एक बात है संगीता ने नैना की तरफ देखते हुए कहा ये जो इस तरह के मुजरिम होते हैं इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप इनके बारे में कोई अनुमान लगा ही नहीं सकते ये क्या करेंगे किसे अपना नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे कुछ पता नहीं और इनको पकड़ने के लिए हम नॉर्मल तरीके भी नहीं अपना सकते है राघव ने संगीता की बातों से सहमति जताते हुए कहा मैडम मैंने मिसिंग डिपार्टमेंट में जाकर आर्टिस्ट से बात की थी मैंने उसे बैंक का सीसीटीवी फुटेज दिखाया और इसका स्केच बनाने को कहा तो आर्टिस्ट बोला कि इस तरह सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा सामने से तो नजर आ ही नहीं रहा तो स्केच बनाने तो बहुत मुश्किल है ऊपर से इसने कपड़े भी बड़े अजीब से पहन रखे थे इसलिए भी स्केच बनाने में प्रॉब्लम आ रही है हा मैडम कपड़े तो इसने बड़े अजीब से पहने थे जतन बीच में बोल पड़ा पहली बात तो सारे कपड़े रोड किनारे रेडी वालों से खरीदे गए कोई तो ब्रांड या टैग भी ऐसा नहीं है जिससे कपड़ों का कुछ पता चल सके अगर कपड़े के बारे में भी कुछ पता चल जाता तो भी शायद कुछ पता चलता लेकिन अब इसने सारे कपड़े रेडी वालों से लिए हैं तो फिर कहां से कुछ पता चलेगा? हम्म कहा तो है ना जतिन की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया अच्छा बैग मतलब सूटकेस सूटकेस जो लेकर आया था उसका कुछ पता चला नहीं पहली बात तो ये कोई भी ब्रांडेड सूटकेश नहीं यूज कर रहा था और फिर सूटकेश पर किसी को किसी भी ब्रांड का कोई टैग भी नहीं नजर आ रहा था दूसरी बात यह भी है कि ये हर बार अलग अलग डिजाइन का सूटकेसने सूटकेस वाली शॉप है उनके पास पहुँचा दी है उनको बोला भी है कि जितने भी लोग इस डिजाइन का सूटकेस पिछले सालों में खरीद कर ले गए है उनका डिटेल निकाल कर दो लेकिन अब बात भी कई साल की हो गई है सो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा हम्म जवाब दिया फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और विक्रांत की तरफ देख बोल पड़ी हाँ तो विक्रांत तुम क्या कह रहे हो तुम भी कुछ सजेशन दो तुमने ही जोश जोश में शर्त लगवा दिया है अब कुछ बताओ तुम भी सभी की नजर घूमकर विक्रांत की तरफ हो गई सभी को उम्मीद थी कि विक्रांत जरूर कुछ ना कुछ सजेशन देगा विक्रांत भी अपनी चेयर पर सीरियस होकर बैठ गया और फिर उसने बोलना शुरू किया अरे मैं तो कह रहा हूँ की हम लोगों को सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स पर नजर रखनी चाहिए उनकी एक एक गतिविधियों पर नजर रखो फिर जैसे ही कातिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत ही उनसे पहले जाकर उसे अरेस्ट कर लो सिंपल विक्रांत की बातें सबने पहले तो ध्यान से सुनी लेकिन जब उन्हें समझ आया विक्रांत मजाक कर रहा है तो सभी के चेहरे खेल उठे तब विक्रांत की बात सुनकर हंसने लगे विक्रांत यहां इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है और तुम्हें ऐसी में मजाक सूझ रहा है विक्रांत को आंख दिखाते हुए कहा एक बार जान लो विक्रांत अगर हम ये केस ना सॉल्व कर पाए और मैं शर्त हार गई तब जो थप्पड़ मुझे विनोद राय को मारना है फिर उसने आगे कहा अच्छा जहां तक मुझे लग रहा है की ये मुजरिम ज्यादा सावधानी से काम नहीं कर रहा था इसलिए हमें बस सावधान रहकर सारी सिचुएशन पर नजर रखनी होगी निश्चित रूप से कातल की कोई ना कोई गलती उसके पकड़े जाने का कारण बनेगी जैसे कौन सी गलती नैना ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया। अरे देखो, उसकी सबसे बड़ी गलती तो बैंक का लॉकर रूम चूज करने की लॉकर रूम, रूम में भी डेड बॉडी को स्टोर करने के लिए गया तो आपको नहीं लगता की इस तरह से बार बार प्लेस चेंज करना उसकी बहुत बड़ी गलती है इससे उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए मुझे नहीं लगता की उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ सब ये काम किया है नहीं सर सुनिधि ने विक्रांत की बात काटते हुए कहा कातिल यूं ही अलग अलग, अलग बैंक का लॉकर रूम नहीं चुना था उसने इस बारे में काफी रिसर्च की थी फिर जाके उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम को चुना था आपको तो पता ही है कि एक डेड बॉडी आईसीआई बैंक के लॉकर रूम में भी मिली है लेकिन फिर से वो लौट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम में आया था इधर देखिए इसके पीछे की वजह क्या है सुनिधि ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा दरअसल यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है आईसीआई बैंक में है एच बैंक में है लेकिन का ने सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आई सी आई बैंक के ही लॉकर में डेड बॉडीज छिपाई क्यों क्योंकि यही पर उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉकर अलॉट करने के मामले में सबसे लापरवाह बैंक है यहाँ पर कोई भी लॉकर अलॉट करवा सकता है यहाँ तक की उसके पास प्रॉपर आई डी हो या न हो इससे भी बैंक को कोई मतलब नहीं है बैंक को सिर्फ लॉकर के रेंट से मतलब है उन्हें बस पैसे दो और बात खत्म और आईसीआई बैंक का भी लगभग यही हाल है लेकिन वहाँ थोड़ी सख्ती है वहां पर आईडी वगैरह भी देखते हैं और दूसरी चीज ये भी है कि आईसीआई सिर्फ एक बार ही गया बैंक में तो पूरा काम प्रॉपर तरीके से होता है वहां लॉकर अलाट करवाने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल ली जाती है और यहाँ तक की बैंक के लॉकर रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी हमेशा सेफ रखा जाता है वहां सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होता वहाँ तो आप जो भी सामान रखेंगे उसका एक्सरे भी किया जाता है एच बैंक में तो कतिल किसी भी सूरत में लाश नहीं छुपा सकता था ऐसे में कतिल के लिए लाश छुपाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही लॉकर रूम था